और रूपांतर जो शरीर होता है उसको हम मैं मानते हैं और ऐसी मैं मरती है तो उनकी मरने वाला बॉडिया देखकर हमें मौत का भय लग जाता है तो हमको वास्तविक तत्व का भान नहीं है और देह को मैं मानने की गलती अभी खटक खटकती नहीं है ये जब गलती खटकने लगेगी न तो राजपाठ छोड़कर गुरुओं के द्वार तक सम्राट पहुंच गए भक्त था वैष्णव था मजदूरी करता था लेकिन उसका ये नियम था कि मैं उसी का बोझा उठाऊंगा जो मेरे मेरे से या तो भगवान की कथा सुने या तो सुनाए, तो किसी सेठ की हमाली की कोई बड़ा ज्यादा जमींदार सेठ था उसका कोई बोझा उठाया लेकिन वो शर्त करना भूल गया तो रास्ते में जाते जाते भक्तों को आया करो ये बोझा उतारे मैं नहीं ले जाऊंगा तो क्यों इस जंगल में क्यों, क्यों क्या हो रहा है बोले नहीं मेरी शर्त है मैं आपको कहूँ मैं उसी का बोझा उठाता हूँ जो जन्मों का बोझा हल्का करने की कथा सुनता है या सुनाता है <laughs> जन्मों का बोझा हल्का करने की कथा या तो सुनता है या तो सुनाता है अब उसको तो जंगल में अब क्या आदमी तो जरा ऐसे ही था वो ज्यादा सेठ था ज्यादा कुछ था अकरू खान जैसा था अब देखा कि ये मजदूर को बेवकूफ को क्या समझा है अच्छा था तू सुना कथा मैं सुनता हूँ तो चल शर्त मंजूर है तो चल अब जंगल में आधे रस्ते में बड़ा शर्त करके आया उसने अपना कथा चालू किया घर पहुंचे सामान उतारा मजदूरी दुआने मिली बोले कथा याद रही बोले हाँ क्या करना बोझा उठाने के लिए सुन लिया तेरे कथा बोले इससे कोई साधारण नहीं है सत्संग बोले इसका क्या मूल्य होता है तेरी बातों का बोले मेरी बातों का नहीं है लेकिन मैं ईश्वर को साक्षी रखकर बोल रहा था ईश्वर के लिए बोल रहा था बोझा हल्का करने के लिए बोल रहा था तो तुम्हारा बोझा हल्का हो जाएगा याद रखना ये कथा को आप इसका आप कीमत नहीं समझते हैं भले दो शब्द लगते हैं लेकिन इसकी कीमत बहुत है क्या कीमत है दो मिनट आंख मूंद ली और उसे लगा के हायरे ये तीन दिन के अंदर आप मर जाओगे मुझे साफ दिख रहा है तीन दिन के अंदर से और जब मर जाओ यमपुरी में घसी दे जाओ तो पहले तो आपको पाप का फल भोगने को कहेंगे लेकिन आप पहले बोल देना कि पाप का फल जरूर भोगूंगा, कि मैंने जो कथा सुनी है उसका मूल्य क्या है इतना आप पकड़ के रखना फिर वहां का पुलिस खाता भी आपको सहयोग कर देगा <laughs> <laughs> कथा का मूल्य क्या है ये बात को पकड़ के रखना फिर वहां का चित्रगुप्त यम पुरी और यह वो सब जो डिपार्टमेंट है ना वो आपको सहयोग करेंगे नसीदे गए कर्मों का फल भुगतान के लिए ये ये ये कर्म है इसी स्मरक में जाना होगा बोले लेकिन मैंने कथा सुनी है बोले हाँ उसका फल तुमको बाद में मिल जाएगा जो होगा पहले तो पाप का भोग बोले नहीं मुझे फल कथा का भोगना नहीं है लेकिन उसका मूल्य फल नहीं भोगना है मैंने जो कथा सुनी है उसका उपभोग नहीं करना है मुझे उसका सुख नहीं चाहिए लेकिन उसका महत्व क्या है ये मुझे बता आप सुख तो दे सकते है महत्व को कैसे बता सकते हैं हर डिपार्टमेंट की अपनी अपनी होती है न क्षमता महाराज चित्रगुप्त हुए यमराज कटे हुए सुनी हुई कहानी है आखिर देखा के इंद्र के पास क्या प्रॉब्लम इंद्र ने कहा के भगवान विष्णु जी के पास पे जाए विष्णु के पास जब उसको लाया गया तो विष्णु जी ने सारी बात जानकर सबको बोला अच्छा तुम चले जाओ उस वक्त शेठ को रखा हुआ ने कहा के प्रभु मुझे कथा का महत्व क्या है आपके कथा का महत्व क्या यही जानना है फल नहीं भोगना है तब विष्णु मुस्कुराए बोले पागल कथा का महत्व ये है कि इतने लोग तुझे यहाँ आदर से लिया है और कथा का फल में ही हूं मेरे पास बहरा <laughs> <laughs> तो ये मयम तप तो क्रिया के साथ अगर ज्ञान नहीं है सत्संग नहीं है ध्यान नहीं है तो वो क्रिया बंधन को बढ़ाती है इसीलिए फिर राग द्वेष हिंसा ये सब क्या है जो सेवा के बहाने निकल पड़ते हैं फिर हिंसाएं झगड़े होते हैं उनमें ध्यान और ज्ञान नहीं है परमात्मा पाने का इसलिए क्रिया अपने को और दूसरों को दुख देने वाली हो जाती है और ध्यान और ज्ञान का मिश्रण कर देते हैं तो वही क्रिया अपने को और औरों को सुख देती जो मेहंदी बांटता है ना उसके हाथ रंगे जाते हैं न चाहे तो भी हाथ रंग जाएंगे और जो गुलाब बांटता रहता है तो उसके हाथ में खुशबू रह जाएगी ऐसे ही जो दूसरों को ज्ञान भक्ति या सेवा के द्वारा कुछ न कुछ बांटता रहेगा तो उसके दिल में वही रह जाएगा ना? इसीलिए सेवा करने वाला दूसरों का तो हित करता है लेकिन अपना हित पहले उसका होने लगता है तो वशिष्ठ जी बोलते हैं राम जी एक क्षण के लिए अभ्यास के द्वारा स्वरूप का धान हो जाए तो फिर वो गर्भ में नहीं आता दूसरी बात के संसार की विद्या आ जाती है फिर उसका अभ्यास चालू रखना पड़ता है तब बढ़ती है अभ्यास छोड़ दो तो वो स्मृति घट जाती है चाहे फिर वो शिल्पी कला के हो चाहे ड्राइविंग की हो चाहे और कोई विद्या की हो चाहे बायोलॉजी हो चाहे साइकोलॉजी होता है फिजिक्स होता है और कोई हो लेकिन ये अपने स्वरूप का बोध एक क्षण हो गया ना, तो फिर वो अपने आप बढ़ता है संसार से कोई भी ज्ञान आपने पा लिया आप एम हो गए लेकिन अभी आपको कैसी क्लास में बिठाया जाए पेपर तो देने के लिए तो हो सकता है कि आप बड़ी चौकड़ी ले आए ये अभ्यास छूट गया चौथी पांचवी कक्षा के ढंग का तो हो गए लेकिन पांचवीं कक्षा में चौथी तो कक्षा में उत्तीर्ण होना ही संकट पद है तो ये सारे के सारे जागतिक जो अभ्यास हैं बुद्धि के अंतर्गत और बुद्धि बदलती जाती है खाई में चली जाती है प्राप्ति अप्राप्ति के खंड में हो जाती है लेकिन वो परमात्मा तत्व तो तो की एक बार प्राप्ति हो जाए तो वो परमात्मा तत्व तो ऐसा नहीं कि है कहीं, जगह प्राप्त की इंस्ट्रूमेंट जो भी है पंखा आ, है माइक है फ्रीज है कोल्ड स्टोर है पगड़ी है हीटर है जो भी है वो सारा का सारा बिजली का ही चमत्कार है इंस्ट्रूमेंट जीते जुदे है गोले बल्ब ट्यूबलाइट ये जुदे जुदे एक क्षण के लिए ठीक से दो दो गया फिर आपको अभ्यास नहीं करना पड़ेगा रचना नहीं पड़ेगा कि ये सब करंट का चमत्कार है ये सब लाइट है पंखा भी देखोगे तो लाइट की याद आ जाएगी फ्रिज भी देखोगे तो लाइट ही देखोगे कई ख्याल आ जाएगा कोल्ड स्टोर ठंडक देखोगे तभी भी समझ आ जाएगी की लाइट का चमत्कार है ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट अनेक होंगे लेकिन एक क्षण के लिए आपको बोध हो गया अभ्यास के द्वारा समझ पड़ गई तो जिस साधन को देखोगे तो आप ऐसा थोड़े सोचोगे कि ए हाँ हाँ हा। पंखा इतना अच्छा चलता है तो कोई दरिया की हवाओं से चलता होगा नहीं लाइट इतना सुंदर चमक रहा करती है ट्यूबलाइट जल रही है तो वहा कोई मणि अंदर पड़ी है कोई हीरे मोती चमक रहे है ऐसा कभी नहीं होगा लाइट, देख तो ट्यूब लाइट देख तो को देखते ही ट्यूबलाइट को देखते ही गोला को देखते ही आपको ठीक लाइट का पता चल जाएगा ऐसे ही अनेक गोले देखते हुए भी अनेक मृत्यु भी आ जाए कभी तो आदमी मृत्यु से नहीं डरता मृत्यु मृत्यु में भी अपने तत्व को देखता है तत्व तो उसके लिए हो जाता है इसलिए फिर उसका चित्त तत्व आकार हो जाता है ब्रह्माकार जन्म नहीं होता है एक क्षण के लिए बस इसी कहते एक क्षण के लिए अभ्यास से द्वारा अपने आत्मा का अनुभव है फिर उसको दोबारा गर्भ में नहीं आना पड़ता है पढ़ तो जाते हैं लेकिन उसका महत्व समझने क्षण के लिए रुकने का प्रयत्न करें तो कठिन नहीं है कठिन नहीं है विचार उठा दूसरा उठने के उसके बीच की जो अवस्था है वो चैतन्य परमात्मा शुद्ध ब्रह्म है अनुकूल वस्तु पाने पर जो आनंद आता है वो उसी का है प्रतिकूल पदार्थ परिस्थिति पाने पर जो खेद होता है उस खेद को जो जानता है पर परमात्मा है गुरु कृपा से उसमें एक क्षण के लिए आदमी ठहर जाएगा एक क्षण ठहरना और एक हजार वर्ष ठहरना मुक्ति दोनों के बराबर है जो ज्यादा ठहरेंगे सामर्थ्य ज्यादा होगा उनमें कम ठहरेंगे उनमें सामर्थ्य होगा नहीं के बराबर सामर्थ्य होगा क्षण वाले के लिए लेकिन बाय सामर्थ्य कोई परमार्थ नहीं है व्यवहार है ये जो पाते हैं वे भी अनजाने में ठहरते हैं अनजाने में ठहर जाते हैं जो जो सामर्थ्य शक्ति आता है ना वो वहीं से आता है दूसरा कोई तो नहीं है जो भी शक्तियां आती है वो उसी वो से आती है परमात्मा से जिसका कोई श्रोत नहीं जो कोई सामर्थ्य दिखता है शक्ति दिखती है वो वहीं से आती है चाहे उसको पता न चले लेकिन आती वहीं से उस चैतन परमात्मा से आती है नाराज जी ने प्रश्न किया ब्रह्मा जी से तो भगवान ये सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई क्योंकि कैसे हैं कि लोग उस परमात्मा को नहीं जानते इसलिए मेरे को बोलते मैंने सृष्टि किया और सृष्टि करने का पूर्ण जहाँ से आता है उसी में क्या जैसे इंस्ट्रूमेंट जलता हुआ दिखता है गोला लाइट पंखा घूमता हुआ दिखता है कोल्ड स्टो बर्फ करता हुआ दिखता है दिखता तो यही है लेकिन सप्ताह कहा से आती नहीं जाती जल्दी मशीन चल रही है घूम रही अच्छा तो लाइट कहा से आखों से देखोगे तो नहीं दिखोगे आंखों से तो लाइट का केबल दिखेगा केबल को हाथ से देखोगे तो लाइट पसार हो रही तो नहीं दिखेगा कहा बुद्धिपूर्वक सूक्ष्म बुद्धिपूर्वक स्वीकार करना पड़ेगा तो कि की डेढ़ सौ मीटर घूम रही है ऑपचेट मशीन ये वो सवा सब झपाझ हो रहा है देखेगा तो ऑप्शेट मशीन बहुत तेजी से काम कर रहा है लेकिन वो सत्ता का और लेथ मशीन घूम रहा है है स्टोर मस्तों को उसी सपा कहा रख रहा है गर्मियों के आम अभिजारों में बिक है। रहे हैं कोल्ड स्टोर में रखे ऐसे पड़े देखिएगा फिर लाइट से आम कैसे होते तो इंस्ट्रूमेंट अलग अलग है लाइट से आम जैसे पड़े पर फिर चाहे कोल्ड स्टोर पे आम हो या आलू हो अथवा वक्ता का प्रवचन हो अथवा तुम्हारे शादी के पार्टी की आइसक्रीम हो चाहे हाउस की हत्या के साधन हो चाहे मंदिर की बल्ब और ट्यूबलाइटर हो लेकिन है लाइट ही तो जो कुछ प्रकाश या क्रिया यंत्री क्रिया होती है तो लाइट से होती है इलेक्ट्रिक तो से होती है ऐसे ही जो कुछ योग्यता आती वो सबकी सब उत्तर परमात्मा से आती है ऑडिटर ऑडिट करता है ना तो वो योग्यता भी वही से आ रही और खुन छुरा उठाता है ना वो तो योग्यता भी वहीं से आ रही खुन छुरा उठाकर मारता है ना तो वो योग्यता भी वही से आ रही, तो रही। तो खुन को भगवान क्यों योग्यता देते है तो भगवान में रागद्वेश भगवान सत्ता मात्र है जैसे सूर्य सूर्य के प्रकाश में कोई जुआ करे दुर्व्यवहार करे कोई बंदगी करे भक्ति करे सूर्य का प्रकाश देना स्वभाव है ऐसे सत्ता देना उस सत्ता दी परमात्मा का स्वभाव उसमें ज्यादा रहे तो बंसी बचती है तो आनंद आ रहा है वो सी का है बंसी का नहीं लेकिन श्री कृष्ण को कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो चेतन अलग है हम अलग तो उसमें उस रूप हो गए बच्चा भी छूटा होता, होता है ना तो उस रूप होता है अनजाने में तब वो सुहावना लगता है मधुर लगता, लगता है प्यारा लगता है जब अहंकार की रात्रि ने छुआ मैं ये मेरा परिचन्नता में आ गया देह में आ गया मन तहत में मजबूत हो गया वो फीका पड़ जाता है अनजाने में जो बच्चे के चाल ढाल हसना वो। उसकी कोई भी अंग्राई सुहावनी लग जाती है तब तक जब तक उसको मैं और मेरा का भ्रम नहीं घुसा तो अनजाने में उस है, बोध नहीं है जनता आनंदित है और उसे वो आनंदित करता है थकान उतार देता है। उस परमात्मा में अगर अभ्यास से एक क्षण के लिए भी हम टिक जाए तो दोबारा जन्म नहीं होता ओ ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ स्वपने तो को हमें क्या समझते है और जागृत को सत्य समझते है हकीकत में हमारे चित्त की जो व्यक्ति है संवेदन है वो सपने में सपने का सूर्य सच्चा भाषा है और जागृत में जागृत का सूर्य सच्चा भाषा है तो होता क्या है कि स्वप्न तो आता है हिता नाम की नाड़ी में उसलिए वहाँ का सूर्य दिखता है तो सत्य भाजता है उठते हैं तो मिथ्या हो जाता है जागृत में हमारी संविध आ जाती है इंद्रियों जगत सच्चा भाषता है संवेदन का तफावत है चैतन्य तो स्वरूप परमात्मा से जो संवेदन स्परी वो स्वप्न में स्पुरी तो स्वप्न का जगत दिखा और जागृत में स्फुरी जागृत का जगत दिखता है दोनों सपने, जैसे वो सपना है ये सपना है और विचार करके देखो तो अभी जो गुजर गए दिन वो सब सपना हो गए हम्म, स्वप्नों बने खेत ता जोरदार कह जाएगी सप्नों शादी संवेदन तो का ही तफावत है उधर का पूर्णा है इधर का पूर्णा है पूर्णा जिससे उठता है वो है सत्य अब ये है सप्न जैसे रात्रि को फुरना उठता है तो सपने का जगत सत्य हो जाता है, लेकिन वो सपने का जगत सत्य नहीं है जहाँ से फूलना उठता है सुनना नहीं सत्य नहीं है संवेदन का हो कला कहो चित्रकला कहो सूना कहो संगीत कहो तो वो सत्य नहीं है संगीत से जो दिखा है सत्य नहीं है संगीत सत्य नहीं संगीत जहाँ से उठी सत्य परमात्मा है ये बात है समझ गए वही कार है समीप किसी बड़े आदमी में दिख उठी अवतार में किसी कारक पुरुष में और किसी बुद्ध पुरुष में तो कारक और अवतार तो बड़े दिखेंगे बुद्ध छोटा दिखेगा ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं समझित होती है लेकिन जहां से उठी गो वही तभी जो पावर आउट है किसी गलबा बागरी के कमरे में बल्ब जल रहा है और बड़े राजा के घर में जल रहा है राजा और राजा वो छोटा आदमी के बाहर का है बाकी करंट सबको जो है ऐसे की एक ब्रह्म में एक संघ के लिए भी कोई टिक जाए फिर दोबारा गर्भ में नहीं आता मृत्यु से डरना नहीं चाहिए लेकिन गर्भ में दोबारा न पड़े उसका यत्न करना चाहिए डरने से तो मृत्यु जाएगी नहीं लेकिन दोबारा जन्म न हो ऐसा यत्न करना चाहिए और वो है आनंद स्वरूप जब ध्यान में आनंद आता है तो उसी चेतन का आता है और कहां से लाओगे आनंद भक्त प्रेम में आ जाते खिलखिलाते हैं प्रसन्न हो जाते हैं तो कहा से आता है आनंद से आता है? उसी चेतन से आता है परमात्मा से सचिदान जागृत की सत्ता तब तक, तक लगती जब तक है सब दो कुछ प्रमाद है ना प्रमाद तब तक, तक है जब तक सहन की सत्ता लगती मैं हूँ तरंग मै मान के बैठे तो उसको खतरा तरंग का मैं हट जाए तो तो सागर है ऐसे ही पूर्ण तो ब्रह्म हो जाता है कितना आसान है आत्म परमात्मा की प्राप्ति कितनी सरल है लेकिन बेवकूफी इतनी पगड़ है कि और सब बेवकूफी के काम सरल लगते हैं तो परमात्मा को पढ़ने का टीम तरह बेवकुशी करने की हम लोगों की ऐसी आदत पड़ गई है कि बेवकुशी के काम सरल लग रहे हैं और जो सचमुच में सहज स्वभाव है कुछ यत्न नहीं कोई नहीं कोई मेहनत नहीं कोई परिश्रम नहीं और बनाना नहीं जिसको बाहर की वस्तु को तो बनाना पड़ता है यहां कुछ बनाना नहीं जो जैसा है बस उसमें अपने काम को केवल छोड़ देना है बस तरंग अपने को तो सागर में छोड़ देगा तरंग को कुछ और काम नहीं करना तरंग सागर में लीन हो जाए ऐसे ही प्रकाश पूर्ण हो होते में लीन हो जाए एक क्षण के लिए होगा बस काफी है और एक क्षण में हो, एक क्षण के लिए होगा ना वो अपने आप दोबारा दूसरे क्षण के लिए भी होगा वो ऐसा परमात्मा है सुख रूप ऐसा वो आनंद स्वरूप है कि एक क्षण भी आप उधर गए ना तो फिर दोबारा अपने आप मन उधर जाएगा वो इतना सुख स्वरूप इतना महान है उसका ही सब, प्रसाद प्रसाद इतना ही इतना अद्भुत प्रसाद उसके प्रसाद पे अद्भुत चमत्कार है कि फिर भी बार बार वही मन जाएगा। ये यत्न करना चाहिए कि मैं शांत स्वरूप परमात्मा में कब विश्रांति पाऊंगा मैं विश्रांति पा रहा हूँ पा रहा हूँ मेरा स्वरूप आत्मा है मैं शांत हो रहा हूँ ऐसा करके चिंतन मन करता है न शांत स्वरूप का तभी भी शांत होने लगता है वो अपने चैतन्य को प्यार करते करते बाहर के सुर में कम होने लगते तभी आनंद आता है फिर बोलता है वह प्रभु वाह मोला वहा प्रभु आनंद आता है वो भी उसी से और वह प्रभु बोला जा रहा है वो भी उसी से वह वा प्रभु वाह मोला जो बोलते है वो उसी की सत्ता से बोलते प्रभु है प्रभु की सत्ता से उसका बयान नहीं किया जाता अद्भुत से है में अविद्या नाम आदि कुछ नहीं तो उसमें भी कुछ नहीं वो परमात्मा ऐसा है लेकिन अविद्या करके नहीं भागता अविद्या की दो शक्ति है एक आवरण शक्ति दूसरी दिक्षेक शक्ति उसको न जानना ये आवरण शक्ति है और थोड़ा थोड़ा शास्त्रों से जानना लेकिन इसमें डटना नहीं थोड़ा थोड़ा जानना खंड खंड को जानना सत्य मानना ये इससे विक्षेप होता है मैं जानना यह आवरण है और विपरीत जानना ये विक्षेप है उल्टा जानना है जैसे रस्सी को नहीं जाना तो आवरण है लेकिन रस्सी को सांस जाना तो विक्षेप है ऐसे ही ब्रह्म को नहीं जानते तो यह आवरण है ब्रह्म को जगत रूप होते जगत रूप मानते हैं तो विक्षेप हो जाता है। ऐसा कोई ऐसा काम नहीं जो प्रयत्न करने से सफल हो प्रयत्न करते है तो आदमी समुन्द्र लांग जाते हैं पर्वत पहाड़ लांग लघ लिया वो अब अहंकार को लंघने का बड़ी बात ऐसा कोई काम नहीं जो ठीक प्रयत्न करने से आदमी कर ना सके तो बड़े में बड़ा काम यह है अहंकार को लांग जाना पूर्ण उठता है पूर्ण से चिपकने की आदत छोड़कर जहाँ से पूर्ण पूरी होता है उस परमात्मा में उस ईश्वर में विश्रांति पाले सब को ठीक से जान ले लेमरण तो कर ले तो बस ठीक सर होता है तो आदमी पहुंच ही जाता है करने का अविद्या दूर करने का है सरल उपाय है कि सत को आदर से सुन आदर से उत्सुकता से का सेवण उनका मनन सत्पुरुषों का सानिध्य स्वाध्यों का जाप ये उपाय जो है विद्या को दूर कर देते है हमको कोई अहम नहीं करता ऐसा वशिष्ठ ने कहा बोले भगवान बिना हम के मैं गुरु हूँ ये भाव कैसे आएगा और फिर क्या उपदेश करू ये मनन कैसे होगा और यह उपदेश करना है निश्चय कैसे होगा और ये सत्पात्र है साधक है ऐसा चिंतन चित्त के बिना चिंतन कैसे होगा ज्ञान मन को हम लोगों का भी शांत हो है। तो व्यवहार कैसे होगा और ये ज्ञानी महापुरुषों का तो हम विलीन हो गया तो फिर वो उपदेश कैसे करते हैं? ऐसा प्रश्न सुंदर प्रश्न पूछा पूछ राम जी वशिष और कहा कि एक चैतन्य परमात्मा में चित्तकला स्थित हुई और वो चित्त का आधार जिसने दो कती लिया उसको बाकी का सब मिथ्या भाषता है जैसे किसी आदमी ने रस्सी को सौप माना और तो फिर उपदेश दिया कि रस्सी में सांप नहीं है रस्सी सिद्ध कर दी तो ये, ये भी मिथ्या है क्योंकि रस्सी से सहारों बघाना मिटला है सौंप खाई नहीं रस्सी चाल ही मौजूद ऐसे ये सब मिथ्या है आपने सत्य जो का तीन मौजूद है जैसे समुद्र में तरंग मिथ्या है ऐसे ही पूर्ण अहम चित्तकला चिंतन ये मिथ्या मिथ्या को मिथ्या समझ कर इसका उपयोग कर रहे हैं सत्य बुद्धि नहीं रही तो वो होते हुए भी नहीं है जैसे रस्सी में सांस टिकता है लेकिन उपदेश से पता चल गई रस्सी है तो सांस टिकता हुआ भी नहीं है ऐसे ही अहम शिखकला मनन ये सब दिखता है और चैतन्य का भी वर्तमान दिखने लगते